द्रम कर्मे शृा देवा भद्रं पशेम्षेजा स्थिर स्तुवा देवइन ओ सा अथर्ववेदिया पांडव्यो परिषद दूसरे नंबर के के ऊपर विचार चल रहा था जिसमें तीन आत्माओं की चर्चा की थी विश्व तेजस प्राणी उसी की चर्चा है ठीक टीका चलने है आगे ब्रह्मणा सबलश्चै प्राकरणिकात बाकी भी तस्विन प्राण प्राण शब्दातम प्राण विषय है ऐसी तो सदैव शब्द सौम्य आशी छोड़ अध्याय में प्रकरण ब्रह्म का है किंतु सबल ब्रह्म का है जो जगत जगत के कारण रूप से जहां पर ब्रह्म की चर्चा होती है सबल ब्रह्म होता है ये कह रहे हैं ब्रह्म अज्ञान विशिष्ट जो ब्रह्म है ब्रह्म उसका ही सेवा प्राकरणिकाकरणिक प्रकर उसका चल रहा है सबल ब्रह्म का प्रकरण होने से वाक्य भी वाक्य क्या है प्राणबंधन में सौम वाक्य है उस वाक्य में प्रगण के आधार पर वाक्य में करना पड़ेगा तो प्राण बंधन में स्वामय जो वाक्य है उसमें भी तस्वीन प्राण संवाद तस्विन माने उसी ब्रह्म जो सदैव सौम्य देवग्र आश्रित कर गया है उसी को प्राण शब्द से कहा है स्मीन प्राण शब्दा युगतम प्राण शब्द से अव्याकृत विषय पूर्वादि ने कहा था कि प्राण तो व्याकृत होता है पांच वृद्धियों में घूमने वाला है शरीर के भीतर है और व्याकृत तो कैसे है इसलिए अभ्याकृत है यह सिद्ध किया प्रक्रम अभ्याकृत का है सदैव स्वेद्रह चल रहा है तो उसी के अंतर्भूत होकर के प्राण बंधन में स्वयं आया हुआ है इसलिए प्राण में अव्याकृत तत्व तो सिद्ध हो जाता है सिद्ध हो गया एक कहा अगर सदैव संवेदमग्र आशीत आदि में निर्गुण निराकार जो तो निर्विशेष ब्रह्म है उसका प्रतिपादन करना होता तो ऐसे शब्दों से लेकर दूसरे प्रकार से कहती ये बोलना चाह रहे हैं आगे ये तो अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान सबल से कारण तो ब्रह्म विवक्षत जिससे कि जो जहां पर कारण रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन होता है शास्त्रों में जगत के कारण रूप से वहां पर सबल ब्रह्म का चर्चा होती है निर्विशेष ब्रह्म के नहीं शुद्ध ब्रह्म की नहीं या तो जैसे कि अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान सबल से जो अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान उससे विशिष्ट जो ब्रह्म है सबल विशिष्ट विशिष्ट से ब्रह्म उसको कारणत्व उस ब्रह्म में कारणत्व है अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म में जगह कारणत्व होता है कारणत्व <coughs> विपक्ष विवक्षती विपक्ष होती है जहां भी जगत के कारणों से आए तो अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म तो की चर्चा होगी एक इसलिए जहाँ शुद्ध की चर्चा होनी हो वहाँ नकार लगा करके इस चर्चा होती है विधि मोक्ष नहीं मांगते नहीं जा सकता निषेध मोक्ष होगा ये बोलते हैं अतएव का है। कारणत्व निषेधे न परिशुद्ध ब्रह्म श्रुतिषु उपदृश्य तदे देखो कारणत्व का निषेध करके श्रुतियों में परिशुद्ध ब्रह्म का उद्देश्य इस प्रकार होता है कैसा होता है तो कहा अत भाष्य में कहा अतव अक्षरा परत परा इत्यादि कहते जो पर अक्षर है अक्षर बने अक्षर अक्षर है जो कार्य की अपेक्षा कारण को तो अक्षर कहा गया है सबल ब्रह्म यहाँ अक्षर है माया विशिष्ट ब्रह्म अक्षर है जगत का कारण अक्षरा परत अक्षरा दोनों तो पंचमंत ऐसे मानाधिकरण है जो पर अक्षर है कार्य की अपेक्षा पर है वो तो उससे भी पर है शुद्धा ऐसा मुंडक में बताया है अक्षरा परता पर सबा भ्यंतर है जब कहा कार्य बाह्य बने कार्य अभ्यंतर बने कारण कार्य के सहित अजय है वो जहां भाव कल्पित होता वो है वो चीज है वो अजय ये तो बात जो निवर्तन थे जहां से मनवाणी लौटाते हैं इत्यादि नेति नेति इत्यादि न बीजत्व अपनयन शुद्ध ब्रह्म के उपदेश तो इस तरह से होता है बीजत्व का जगत के कारण का निषेध के माध्यम से होता है वो जगत के कारण रूप में उसका प्रतिपादन नहीं होता है निर्विशेष अक्षरा परका अर्थ करते हैं अक्षर अभ्याकृत अक्षर शब्द का अभ्याकृत है मान अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म है अक्षर शब्द का अथ तत्व कार्य अपेक्ष परम वो पर कैसे हो गया अक्षर यदि अपने कार्य की अपेक्षा कारण पर होता है श्रेष्ठ होता है इसको लेकर अक्षरा पर था जो पर अक्षर है कहा उसको कहा कार्य अपेक्षा या परम तस्मात्म परमात्मा जो शुद्ध निर्विशेष आत्मा उससे भी पर है अतिरिक्त है जो कार्य का भाव से अतिरिक्त न जाता है सही कार्यकार नाम व्याम स्पृष्ट है जो निर्विशेष परमात्मा है वह कार्यकारण भाव से कोई संबंध नहीं रखता स्पृष्ट होता संपर्क नहीं उसके साथ कोई न कार्य करण भाव से अतिरिक्त तो होता है बाह्य हम सबाहतरो जगह अर्थ करते हैं, मंत्र में था उसका टीका में अर्थ करते हैं बाह्य हम कार्य हम शब्द का अर्थ कार्य है कार वहां अभ्यंतरम कारण अभ्यंतर शब्द अर्थात कारण है ताभ्यम सह उन दोनों के सहित रहता है इस रूप से तत्कल्पना अधिष्ठानत्व तो जो कार्यकारण भाव की कल्पना के अधिष्ठान रूप से उनके साथ है अधिष्ठानत्वेन वर्तमान चिद्धांतु रहने वाला जो चेतन है आत्मा है तथा सचिद्धातु सच जो चेतन तत्व निर्विशेष है कल्पना निर्विशेष में करनी है होनी है तो वो जो चिद्धांत अजह अजन्मा है जन्मादि समस्त विक्रिया शून्यत्व केवल अजय मात्र नहीं है छह परिणाम उसमें नहीं है जाए थे अस्थि बर्दते अपीयति कोई भी नहीं जब जन्म का ही निषेध कर देंगे तो आगे कोई परिणाम होने की संभावना ही नहीं है जन्म के आगे वाले परिणाम है अस्थि बर्दते विप्रणि अपीयते बिना जब जन्मे ने अजय कहा जन्मादि समस्त विक्रिया सुनने त्य उसमें जन्मादि समस्त विक्रिया सदभाव प्रकार का अभाव के माध्यम से शून्य रूप से कूटस्थ निर्विशेष निराकार वो ब्रह्म है श्रुति स्मृति और व्यपतिशत है ऐसे ब्रह्म का उपदेश क्रुति स्मृति में होता है इतर व्यावृत्ति के माध्यम से होता है विधि से उसके उपदेश नहीं हो सकता ये बताए यथो ब्रह्मण सकाशात बाचस सर्वा मनसा सह अवकाशम अप्राप्य निर्वर्तन दे तो ब्रह्मण सकाशात सर्वा बाचस जितने भी सर्वाशाह के साथ अनय करना है जितने भी बाणी है सब सब, अवकाशम मन के सहित मनसाशह अवकाशम विषय पाना, अवकाश प्राप्त करना, विषय बनाना था जिसको घेरने के लिए जाना था शब्द जाना था विषय को घेरने के लिए नहीं जा सकते अवकाशम निर्भर बनते सारी बाणिया जहां से निवृत्ति हो जाती है वो होता है परमात्मा तब ब्रह्म आनंद रूपम विद्वान ननंदम ब्रम्हो विद्वान न विभेदी कुत आते में उसी कार वो जो ब्रह्म है वो जो आनंद स्वरूप ब्रह्म है उसको जानने वाला जो होगा वो किसी प्रकार का भय नहीं करता शरीर आदि संबंधित भय होता था जब आनंद स्वरूप ब्रह्म ब्रह्म भाव में, में पहुंचता है तो शरीर आदि भय समाप्त हो जाता है अवय होता है न विवेदी कुत नो जानकार जो होगा वो किसी से डरता नहीं किसी निमित्त से डरता नहीं नेति नेति इति अपाक्रियते। नेति आरोपित अप्रिय इति नीति इति करके उसके तो निर्वचन इस तरह से होना इतर व्यावृत्ति करके ये है ये है ना नीपसा है सबको निषेध करना है दो शब्दों से कहा नीति नेति नीति नीति नेति बिपसा कार्सने ना व्याप्तम इच्छा विप्सा संपूर्ण को घेरने की जो इच्छा होती है उसको कहते विप्सा नेति नेति इति विप्सया ऐसे विप्सा के माध्यम से सर्वम आरोपितम अप्रिय थे जितने भी आरोपित थे सबका उसे हटाया जाता अपाकरण खंडन कर दिया जाता उसमें ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऐसा वह निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप ऐसा होता है आदि शब्द शब्देना भाष्य में आदि शब्द है इत्यादि ना नेति इत्यादि ना आदि है आदि से क्या लेना हैं जब भी निर्विशेष परमात्मा की चर्चा होनी हो इतर व्यावृत्ति के बात इसे होते स्थूल है नहीं सूक्ष्म है अणु है नहीं बस इस तरह से निषेध के अवधि रूप से उसकी सिद्धि होनी है निषेधा आदि शब्द अस्तूलम अस्तूलादिवाक्यम गृह्य जो अस्तूलादाक्य अस्तूलम अना सोम दीर्घम इत्यादि वाक्य है वो लिया जाता है ग्रहण होता है कहा बीजत्व निराशेन शुद्ध ब्रह्मश्यते चेत बीज सबल से सिद्धति यही होगा जो बीजत्व का निराश कारण तो का निराश करके शुद्ध ब्रह्म जगत का कारण हो नहीं सकता छांदोगे में जो सदैव संवेद वर्ग आशिद आया वो जगह कारण रूप से बताया गया वो शुद्ध ब्रह्म नहीं है वो सवल ब्रह्म है विशिष्ट है यही चर्चा चल रही थी बीजत्व का निराश ख के द्वारा कारणत्व का खंडन के माध्यम से शुद्ध व्यपदिश्यते चेत यदि शुद्ध ब्रह्म का उद्देश्य होता है तब बीजत्व सबल थी जब शुद्ध ब्रह्म के उपदेश के संबंध में बीजत्व का खंडन करते हैं तो बीजत्व किस में रहेगा सबल में रहेगा अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म में ही जगत का कारण का बीज जगत कारण तो बीजत प्रसिद्ध होता है देखा आचार्य न अनुकवात्म कारणातिरिक्त तो शुद्ध ब्रह्मास्त्र पूर्वादि कहता है शंका उठाता है महाराज गौरबादाचार्य ने तो शुद्ध ब्रह्म की चर्चा की नहीं यहाँ तीन कोई कहा था विश्व तय प्राग्ञ की चर्चा की है प्राग्ञ कारण रूप में है तीन की चर्चा की आचार्य अनु तत्व आचार्य ने कहा ही नहीं शुद्ध ब्रह्म के विषय में गणपादा आचार्य जी कुछ बोले नहीं है इसलिए कारणातिरिक्तम शुद्ध नास्ती जो कारण से अतिरिक्त कारण ब्रह्म से अतिरिक्त शुद्ध ब्रह्म नहीं है वो तो आचार्य जी कहते ये शंका है शंका करके कहते हैं आगे मंत्र आने वाला है सप्तम मंत्र आने वाला है जिसके कार्य का मैं आचार्य जी कहेंगे ये कहते हैं नंद प्रत्यादि वाक्य नाक्य शेषाथ मई आगे नगम न बहिष पर इत्यादि वाक के मंत्र आने वाला है उसकी व्याख्या करेंगे आचार्य कारिका लिखेंगे उसके ऊपर तो उसमें शुद्ध प्रमुख की चर्चा करेंगे ये जो सप्तम मंत्र आने वाला है वो शुद्ध प्रम्भ के स्वरूप का कर, निर्वचन करने वाला है इतर व्यावहारिक के माध्यम से करेगा ये कहा ताम इत्यादि कहा ताम बीजावस्था तस्व प्राग्रा चेष्य जो बीजावस्था है उसी का है जो प्राग्ञ शब्द वाच्य बना हुआ प्राग्ञ शब्द का वाच्यार्थ जो ब्रह्म है सबल ब्रह्म तो बीजा अवस्था उसी की है उसी को जिसको बीजा अवस्था में कहा था उसी को जो अज्ञान को हटाएंगे उसी को तूर्यत्व उपदेश करना है तूर्य ब्रह्म भिन्न ये भी नहीं है जो विश्व बना हुआ है जो तेजस बनता है जो प्राज्ञ बनता है तूर्य वही है उसी आरोप करके ये सारे नाम दिए गए हैं जागृत आदि के आरोप करके विश्व कहलाया और स्वप्न का आरोप करके तेजस कहलाया कारणत्व का, का आरोप करके प्राकृत कहलाया तीनों का निशल कर खंडन करने करेंगे तुरिया वही तो है तुरिया अतिरिक्त नहीं है तुरयत्व न देहादि संबंध रिताम पारमार्थक पृथक बक्षती ने कहा तो उसी को तुरिया रूप से देहादि संबंध से रहित तीनों देह स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर आदि से संबंध से रहित पारमार्थिक जो उसका स्वरूप है पृथक बक्षती अलग कहेंगे कहा कहेंगे इत्यादि मंत्रों के आधार पर आचार्य कहेंगे सप्तम मंत्र के व्याख्या में कहेंगे बक्षती का करता आचार्य आचार्य बक्षती गौड़पादाचार्य आगे कहेंगे इस बात को सूर्य की चर्चा करेंगे कहा ठीक है उक्त न्याय न वस्तु व्यवस्था व्यवस्थायापयाकृत से देहे अनुभव त्रिधा देह से विश्व तेजस प्राज्ञी की चर्चा हुई है दक्षिणाक्ष मनस्य तेजस आकाश प्राज्ञा त्रिधा देह व्यवस्थित ही कार्य का चल रही है ये शंका है पूर्वादी की उक्त ने इस युक्ति से तीन प्रकार से चर्चा की त्रयाणाम जो तीन है विश्व तेजस प्राज्ञ तीन हैं इनका त्रिधा देह व्यवस्थिति प्रतिपाद्य तीन का व्यवस्था शरीर में प्रतिपादन करके तेषाव त्रिधा उक्त न्याय ना वस्तु व्यवस्थाया जिस तरह से आपने वस्तु की व्यवस्था कही अव्यात देहे अनुभवाभाव किन्तु जो प्राज्ञ है अव्याकृत है वो तो देह में तो अनुभव होता नहीं उसका यह व्यवस्थित है फिर तीन प्रकार कैसे शरीर में तीन प्रकार से व्यवस्था व्यवस्थित होकर तो के आत्मा रहता है कैसे कह दिया जो अवस्था है प्राज्ञा उसका अनुभव होता नहीं है ये शंका उठाई तो इसको उत्तर पर कहते हैं भाष्य में कहा बीजावस्था भी न किंचित विधे अवैधिशम उत्थितस्य प्रत्यय दर्शन देह भूयते अनुभूत बीजावस्था भी शरीर में अनुभूति है उसकी बीजावस्था की कैसे न केन्चित अवेदिशम बोलता है जो सो करके व्यक्ति उठ जाता है सुप्तोत्थित जो व्यक्ति होगा कैसा रहा बोला मुझे कुछ पता नहीं चला ऐसा बोलता है सुसुप्ति से आने वाला ऐसा बोलता है तो बीजावस्था का अनुभव करके आया है उसने वहां पर बोलने के साधन नहीं थे जब वो जागृत में आ गया तो इंद्रिया आ गई मन आ गया प्रमाता बन करके उसका उत्तर दे रहा है जो साक्षी बन करके जिसका वहां पर अनुभव किया था सुसुप्ति में उसको प्रमाता बन करके उत्तर देता है न किंचित अवेदी एक जागृत काल में आकर के बोलता है वहां उसको बोलने के साधन नहीं थे इंद्रिया नहीं थी मन नहीं था यही है। तो बीजावस्था भी सिद्ध है इसी शरीर में सिद्ध है कैसे न किंचित अवेदीशम उत्थित जो से उठ जाता है जब जागृत में आता है उसका एक शब्द है न के तो कुछ पता किसी का भी अनुभव नहीं हुआ दर्शन ऐसा ज्ञान दिखाई पड़ता है शरीर में उसके भी बीजावस्था की भी अनुभूति होती है इसलिए त्रिता देह व्यवस्थित इसलिए यहाँ कहा गया त्रिता देह व्यवस्थित कार्य का अनुभव सही है ऐसा कहा विश्ववादीनाम त्रयाणाम व्यवस्थित प्रतिपाद्य तेषाव त्रिधा भोगम निर्गवाए थे विश्ववादी जो तीन की चर्चा हो रही है अभी तुरिया आत्मा की चर्चा तो आगे करेंगे अभी विश्व तेजस प्राग्ञ के एक साथ विचार कर रहे हैं विश्ववादीनायाणुम विश्व तेजस प्राग्ञ तीनों का त्रिता देह व्यवस्थित तीन प्रकार इस शरीर में रहते है या आत्माओं की स्थिति ये है ऐसा प्रतिपादन करके तेसा में वह त्रिधा भोगम निगम वही थी उन्हीं अब तीन प्रकार का भोग होगा अलग अलग भोग होगा विश्व का भोग अलग होगा और तेजस का अलग होगा प्राग्ञा का अलग होगा भो त्रिधा भोगम निगम वही थी उसके समापन करते हैं समाप्ति करते कैसा मन एस कार्य का है नित्यं स्थूलभुं निुक् आनंदुक्त तथा प्राज स्त्रिता भोगोधत विश्व नित्यं स्थूलभुं नि प्रतुक्त आनंद भुक्त तथा तथा आनंद भुक्त निबोधता ही अस्मात्ना जिससे की विश्व स्थूल नित्यम नित्य स्थूल का भोक्ता होता है विश्व जो होगा स्थूल विषय का भोग करने वाला होगा माने इंद्रियों के माध्यम से बाहर के विषयों का अनुभूति करता सुख दुख का अनुभव प्राप्त करता भोग माने सुख दुख साक्षात्कार होगा इंद्रियों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेगा उसे या तो दुख होगा या सुख होगा भोग होता है विश्व को जब विश्व बना हुआ है जागृत अवस्था में थूल विषय का भोग करने वाला होता है और तैजस प्रबिवित भोग जो तेजस होगा स्वप्न अवस्था के आत्मा स्वप्नकालीन आत्मा को तेजस कहा है सूक्ष्मतर भोग भोगेगा वासनामय भोग भोगने वाला होता है सूक्ष्म है क्यों इंद्रिय और विषयों का संपर्क नहीं है केवल जागृति जो भोग का संस्कार है चाहे आज का हो कल का हो पूर्व जन्म का हो कभी का हो वही संस्कार वहां जागृत होता है तेजस्वी होता है सूक्ष्म भोग भोगने वाला होता है उसका बोर्जन यह है आनंदभुक्त तथा प्राज्ञा कहा इसी प्रकार प्राज्ञ जो आत्मा है सुश्रुक्ति कालीन जो आत्मा वह आनंद प्राज्ञ है वह आनंद का भोक्ता होता है सुकम, के बाद बोलता है मैं सुख में रहा माने स्वरूप सुख की कोई झलक बताता है विषयजन सुख नहीं।, नहीं।, नहीं है वह सुशुक्ति का सुख विषयजन्य नहीं।, तो नहीं है पूर्ण स्वरूप का सुख तो वो नहीं है कि वो भोग रहा वहा भोक्ता बन के आता है स्वरूप सुख की अनुभूति करके आता है प्राज्ञ जो होता है आनंद का भोक्ता होता है भोगम निबोधता तीन प्रकार के भोक्ता हो गए तीन प्रकार के भोग भी हो गए विश्वतेजस विश्व हैं और ये जो स्थूल आनंद ये भोग ये समझो कहा है निबोधता ऐसा समझो तुम लोग निबोध युयम निबोधता तुम लोग ऐसा जानो लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है वादी का धातु है दिवादी वाला धातु नहीं है उसका तो बुद्धताम आत्मने में होना चाहिए था वादी में तो बुद्धा की <coughs> अच्छा आगे ठीक है भोग प्रयुक्ता तृप्तिम अधना त्रधात विभाजित है भोग मिलेगा तो तृप्ति भी होगी जो तृप्ति होगी वो तृप्ति भी तीन प्रकार की होगी भोगता तीन प्रकार के भोग तीन प्रकार के भोगजन्य जो तृप्ति है अनुभव जो तृप्ति है वो भी तीन प्रकार का है ये कहते हैं भोग प्रयुक्ता तृप्तिम अधुना त्रेधा विभजते भोग प्रयुक्त जो तृप्ति है भोग से होने वाली तृप्ति उसको अब त्रेधा विभजते हैं संख्या या विधाथा सूत्र है व्याकरण में संख्यावाचक शब्दों से प्रकार अर्थ में धा प्रत्यय त्रेधा बने तीन प्रकार धा प्रत्यय के अर्थ प्रकार द्विधा त्रिधा इत्यादि जैसे बायु प्रयत्न एकादश धा बोल देते हैं धा प्रत्यय होता है ये विभाजन करते हैं भोग भी तीन प्रकार के हैं भोगजन्य तृप्ति भी तीन प्रकार की होती है कहते कैसे क्या है तो ये कारिका में बोलते हैं स्थूलम तर्पयते विश्व प्रवित्तम तु तैजते आनंद तथा प्राग्यम त्रिधा तृप्ति स्थूल तर्पयते विश्व प्रब्क्त तैजस आनंद तथा प्राजं ऋधा स्थूलं विश्वं तर्पयते स्थूलं प्रथमा विश्व द्वितियांत ध्यान देना पुंगसिंग में प्रयोग है दोनों कर्ता और कर्म है थूल विषय जो होता है विश्व को तृप्त करता है विश्व आत्मा है जागृत कालीन आत्मा को तृप्त करने वाला कौन है स्थूल विषय ये करता है स्थूलम नपुंसिंग में प्रयोग है विश्वम तर्पय कह स्थूला थूलम थूल जो विषय होगा थूल भोग वह विश्व को तृप्त करता है थूल भोग से विश्व आत्मा होता है प्रविव्यक्तम तो तय जसम यहां भी वैसे यह प्रविव्यक्तम प्रथमांत है और तैजसम द्वितीय अंत है जो प्रविवक्त सूक्ष्म भोग हैं वासना वही भोग में भोग जो स्वप्न कालीन है वो तेजस को तृप्त करता है तर्पैते यहां भी आएगा आनंदस्त तथा प्राज्ञ प्राज्ञम यहां तो आनंदस्व पुलिंग वाचक है इसलिए पुलिंग में प्रयोग कर दिया उसी प्रकार जो आनंद है सुख शुक, सुश्रुतिजन्य जो सुख होता है सुश्रुति कालीन सुख वह प्राज्ञ को तृप्त करता है अपेक्षित है तृप्त करता है इस तरह से तीन प्रकार की तृप्ति को भी जान लो ये कहा। तीन, तीन प्रकार के भोज्य तीन प्रकार की तृप्ति ये सिद्ध हो गया विश्व तेजस प्राज्ञ ये भोक्ता हो गए धूल और पर और आनंद ये हो गया भोग और ये तृप्ति क्या है एक, एक आनंद फूल जो होगा विश्व को तृप्त करेगा और प्रभिवक्त जो होगा तेजस को तृप्त करेगा और आनंद राज्य को तृप्त करेगा ये तीन प्रकार बता दिए अच्छा ठीक है उदाहरत तो श्लोक और व्याख्यान अपेक्षा दार जो अभी दो श्लोक जो दे दिए गए इन श्लोकों की व्याख्यान की अपेक्षा नहीं है ये बोलते हैं भाष्यकार बोलते हैं उक्ता अर्थ इतना करके बोल देते हैं ये दोनों श्लोक उक्त उक्ता अर्थो हो या ये हो जिनका अर्था कह दिया हो गया मूल मित्र हो गया है इसके अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए भाष्यकार इतने बोलते हैं टीका में कहा तो श्लोक दोनों श्लोकों का तीसरा और चौथा श्लोकों का व्याख्यान अपेक्षा में भारत व्याख्यान की अपेक्षा नहीं है ऐसा निषेध करते कौन भाष्यकार क्या बोलते हैं उक्ता श्लोक हो ये दोनों श्लोक कहे गए हो गए स्पष्ट हो गए मंत्र वही पास्ता है ऐसा बोल दिया आगे ठीक है प्रकृत भोक्त भोग्य पदार्थ द्वय परिज्ञान से अभार फल मह प्रकृति में जो दो विषयों की चर्चा है भोक्ता और भोग्य पदार्थ भोक्ता कौन कौन है जाग्रत का भोक्ता कौन भोग्य क्या है स्वप्न में भोक्ता कौन तो भोग्य क्या है सुसुप्ति में भोक्ता कौन तो भोग्य क्या है ये तीनों आत्माओं की चर्चा चल रही भोक्ता भोग्य की चर्चा चल रही है प्रकृति यही है प्रकरण यही है प्रकृति भोक्तृभ्य पदार्थ दो परिज्ञान शिक अंतर जो प्रकृति में भोक्ता और भोग्य दो पदार्थों का परिज्ञान शिक्षा अवांतर फल बताते हैं कुछ फल बताना चाहते हैं इनका जो भोक्ता भोग्य दो प्रकार का ज्ञान होगा इसका क्या फल होगा वो फल बताते हैं हमें फल बताते हैं कार्य का प्रकीर्तितः प्रकीर्तितः प्रकीर्तितः प्रकीर्तितः यस्तु यस्तु वेद तदुभस्तुज त्रिशु धाम धाम स्थान तीनों स्थानों में जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति जो तीन स्थान है तीन अवस्थाएं हैं तीनों स्थानों में भोज्यम भोक्ता यश प्रकृत जिसको भोज्य कहा और जिनको भोक्ता कहा तीन को भोक्ता कहा है तीन को भोग्य कहा है भोज्य बना हुआ है भोक्ता तीन है विश्व तेजस्त्राज भोज्य भी तीन है थूल सूक्ष्म और आनंद जो कहा गया वेद एतद उभयम यु यह उभयम वेद जो कोई व्यक्ति ये दोनों के अलग अलग करके जानता है किस अवस्था का भोक्ता कौन, कौन है तो भोग्य कौन है भोज्य कौन है भोग्य ने भोज्य भोग्य तो रक्षा करने के भोग्य बोला जाता है यहां भोज्य कहा हुआ है तो एक तबयम यह वेद जो व्यक्ति इस तरह दोनों प्रकार को जानता भोक्ता और भोक्ति के विषय में अलग अलग कर सकता है जागृत पशु शक्ति के भोक्ता कौन है भोई चे क्या है करने वाला तु। तु। वह भुंजानो नारे भोग करता हुआ भी लिपायबान नहीं होगा भुंजाना सत्य सनस लगाया हुआ है वो भोग करता हुआ विषय भोग करता हुआ भी नहीं होगा मानी उसकी प्रशंसा के लिए ये बात कही अर्थवाद है देखें पुरवार देखे पूर्वाधम कहा कारिका का जो पुरवार पूर्वार्ध आगे उसकी व्याख्या करते हैं कहते हैं त्रिशु धामसु इत्यादि त्रिशु धामसु जागृदादिशु जो जागृदादी तीन धाम हो गए तीन स्थान हो गए धाम माने स्थान जागृत स्वप्न के स्थान जागृदादिशु स्थूल प्रविता आनंद भोज्यम एक भोज्य तो पदार्थ तीन है वहां स्थूल और प्रविभिक्ता और आनंद नामक है नाम के भोज्य है फूल जागृत का है प्रविविक स्वप्न का है आनंदी का है भोज्यम एकम त्रिधाभुत एक भोज्य तीन मिलकर के एक एक एक ही भोज्य तीन बना हुआ है फूल सूक्ष्म आनंद रूप से ये भोज्यम जो होता है ना भोज्यम और भोज्यम में अंतर होगा ध्यान देना यद्य भोज धातु से हृत प्रत्यय लगाया हुआ है रिहलो सूत्र हिड़त होता है होने तो तो पर हृत प्रत्यय आ जाता है एक सूत्र आता है चजू को घृण्यो चकार और जकार को कवर आदेश होता है घकार वाला प्रत्यय पर है, तो ये है यहां भुज धातु में गुण तो होगा ही उसको कुगंतलों से गुण तो होगा ही गकार होना चाहिए रिहलो रूत्र से ग होना चाहिए भोग्य बनना चाहिए किंतु वहां नियम करने वाला सूत्र आया भोजम भक्षे ऐसा सूत्र आता है यदि खाने अर्थ में आता हो भुज धातु तो क्या होगा उस स्थिति में भोज्य शब्द बनेगा चजों के घृण तो नहीं लग सकता और रक्षा अर्थ में यदि आया हो क्योंकि भुज धातु का दो अर्थ है भुजक पालन अव्यवहार भुज धातु रक्षा अर्थ में भी है और खाने अर्थ में भी है जो खाने अर्थ में आएगा तो भुज्य बनेगा भुजम भक्षे सूत्र है भक्ष्य मैंने खाना है क्षु प्रसिद्ध है और अन्यत भोग्यम ऐसा बोला है अन्य माने रक्षा अगर भुज धातु का प्रयोग हो तो भोग्य होगा पृथ्वी भुज्या नहीं है भक्तम भुज्यम ऐसा होगा भोज्य और भोग्य में अंतर होता है यह भोज्य शब्द है भोज्यम एकम क्रीडा का स्थूल प्रमिविक आनंद जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में फूल सूक्ष्म आनंद नामक भोज्य एक ही तीन प्रकार का हुआ है ऐसा जो समझता हो जो जानता हो और यश विश्व तेजस प्राज्ञाख्यो भोक्ता है एक है जो विश्व तेजस प्राज्ञा बना हुआ भोक्ता एक ही भोक्ता है वो अवस्था अवस्थावेद से तीन हुआ है जो जानता हो यश जो ये भी जानता हो विश्व तेजस प्राज्ञ नामक जो भोक्ता है एक वो भी एक है ऐसा समझता सोहम यदि एकात्म ने प्रतिनिधि एक कैसे होगा जागृत स्वप्न सुशुक्ति के भोक्ता कैसे होगा कहते हैं हम ऐसे प्रतिविज्ञा होती है कहते हैं किसी को भी जो मैं सोया था वही अभी जगा हुआ हूँ ऐसे प्रतिविज्ञा होती है वो तो मैं बदलता नहीं है अवस्था बदलते है तीनों में मैं कल काम करता था रात्रि में मैं खा के सो शो गया स्वप्न देखता रहा कौन देखता मैं देखता रहा बाद में ऐसे स्थान में मैं पहुंचा कुछ अता पता नहीं चला वही मैं अभी जगा हुआ ऐसे प्रतिसंधान करता है प्रतिभिज्ञा अपने बारे में प्रतिभिज्ञा लाता है जो सुसुक्ति में था मई था स्वप्न में मैं ही था अभी मई हूं एक एक ही भोक्ता क्यों एक ही भोक्ता कैसे होगा तो कहा सो हम इति एकत्वेन न सो हम वही मई हूँ जो सुसुप्ति में बैठ करके आनंद का भोक्ता बन गया या वही अभी मई जागृत में So, इति ऐसी एक प्रतिसंधान अवग्राही ज्ञान को अवग्राही ज्ञान प्रतिविज्ञा ऐसे प्रतिसंधान होने से द्रष्टित्व विशेष आते दूसरी बात सभी दृष्टाई है चाहे जागृत वाला विश्व हो चाहे तेजस हो चाहे प्राक्य हो सब अपने अपने जगह पर देखने वाले दृष्टा है सब तीनों दृष्टा है एक थोल विषय को देख रहा है एक सूक्ष्म विषय को देख रहा है एक आनंद को देख, आ, अज्ञान को देख रहा है न किंचित अवेधी आने के बाद बोलता है अज्ञान को देख के आया है उस समय अज्ञान का अनुभव करके आता है दृष्टित्व विशेषात दृष्टित्व विशेष भी है समान है इसलिए प्रकृति ऐसा कहा गया है इसलिए एक ही कहते हैं एक ही है तीन रूप में विरोक्ता है ऐसा मानते हैं भयम भोज्य तया अनेकदा भिन्नम ये अनेक प्रकार से भिन्न हुआ जो आत्मा तीन प्रकार के भोज्य और तीन प्रकार के भोक्ता बना एक होता हुआ तीन प्रकार के बनने वाले को तो जानता है ये वेद ये दोनों राशि को जो जानता है भोक्ता और भोज्य को जानता है, को जानता है। भोज्य भोज्य भुक्तृतया अनेकदा भिन्नम उभयम यही है भोक्ता और भोज्य रूप से अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न हुआ इसको जो समझता है सब गुण जवानों को न लिपे वो भोग करता हुआ भी समस्त भोग करता हुआ भी ले लिपायमान नहीं होगा उसके उसकी प्रशंसा को लेकर एक नंबर की टिप्पणी भुज्य रूपेण एकमति, वास्तव में तो भोज्यत्व भज्य एक ही है जैसे गोत्व गो, गो जितने भी होते हैं एक ही होता है तो भुज्यत्व धर्म सभी में है चाहे जागृत वाला हो ठूल विषय हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे आनंद हो सब में क्या धर्म है भुजत्व भज्यत्वेन रूपेण एक होने पर भी भोज्यम थूल प्रभुक्ता आनंदत्व अनेकथा भिन्नम फिर भी भिन्न भिन्न हो गया है अनेक प्रकार हो गए एक होने पर भी अनेक हो गए थूल सूक्ष्म आनंद रूप से भिन्न भिन्न हो गए भोक्ता भी भोक्ता भी एक ही भोक्ता है होते हुए भी भोक्तृत्व भोक्ता एक तीनों अवस्थाओं में भोग करने वाले को भोक्ता बोले भोक्तृत्व धर्म तीनों में है चाहे विष्व चाहे तेजस चाहे प्राग्ञ हो भोक्ता अभी भोक्तृत्व एक विश्वादी विश्वादिना अनेक भिन्नम एक ही होते हुए भी विश्वादी नाम से भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा है ऐसा ये तद उभय युव इस को दोनों को जो जानता हो भोक्ता भोग्य के बारे में भोज्य के बारे में जानता हो भोक्ता ही सर्वत्र चेतन शेषी सभी तीनों अवस्थाओं में भोक्ता एक ही है चेतन है वो शेषी है आ, अन्य उसके हो जाते हैं शेष बन जाते हैं भोज्यम चाहव एकमेव और भोज्य भी तीनों का एक ही है मानता है कि क्यों न भोज्य है चाहे जागृत काली भोग हो चाहे सूक्ष्म का हो स्वप्न हो चाहे सुशुक्ति का हो सर्व एकमेव तेष अभूतम उस शेषी जो आत्मा था भोक्ता उसके शेष है निश्चित हो स्त्री तरह से जो निश्चय कर पाता है सब गुंजानों की भोग करता हुआ भी क्या भोग करता हुआ मेध्या में रूप में प्रशंसा के लिए कहा प्रकार होता है शुद्ध होगा अशुद्ध होगा जो वस्तु जैसा है वो सभी को भोग करता हुआ भी क्वचित अभ्यारण भी कभी कभी भोज ऐसे भोज को व्यवहार कर, करता हुआ भी न तथ प्रयुक्त तो दोष अभाग उससे आने वाला दोष के भागीदार नहीं होता जैसे अग्नि में कुछ भी डाल दो अग्नि अपवित्र नहीं होती चाहे कोई भी मैद्य डालो अमेद्य डालो शुद्धा शुद्ध कुछ भी डालो अग्नि पवित्र ही रहती है उसी प्रकार हो जाता है ऐसी प्रशंसा की हाथ में कहते हैं सर्वस्व एक भोक्तुर्भोज्यवात भोज्य से सर्वस्व एक भोक्तुर्भोज्य भोज्य जितने भी है सभी सब सभ, सभी भोज्य का भोक्ता एक ही तो है एक ही भोक्ता तीन रूप में होकर के भोग रहा एक ही भुण्ये भुण्ये है भोज्य से सर्वस्थ जितने भी भोज्य वस्तु है एक से भोक्त भोज्यवाद एक ही भोक्ता का भोज्य है सब, इसलिए न ही ऐसे जो विषय सत्य न हीते बर्दते बा जो जिसका जो विषय होगा जो जिसका जो विषय होगा उससे न वो कम हो जाता है न बढ़ता है उसके बढ़ना घटना नहीं होता नहीं अग्नि स्विषम दगदा काष्ट आदि जैसे अग्नि काष्ट उसका विषय जलाना काष्ट को जलाना उसका विषय है तो जलाने से अग्नि बढ़ती भी नहीं है कम तो भी नहीं होती है अग्नि अपने स्वरूप है जैसा है वैसा ही है उसमें घटना बढ़ना कुछ नहीं होता अग्नि वो तो आप लकड़ी ज्यादा डालने से अग्नि ज्यादा लगती अग्नि ज्यादा नहीं अग्नि तो अपना स्वरूप उतना ही है अग्नि का स्वरूप अपना स्वरूप जितना है उतना ही है ये कहा टीका से देखे जागरण इत्यादि का ठीक है है कि जागृद पाठ है होना होना चाहिए चाहिए पाठ का था तो रक्षा के योग्य होता है भोज्य मैंने खाने योग्य होता है भुजद भुज पालन व्यवहार योग या भोक्ता खाना प्रयोग किया गया भोज्ये भुज्य रूप से एक ही होने पर भी त्रैविध्यम अबांतर वेदाधुनियम जो जागृत स्वप्न सुस्मृति का जो भोग है तीनों में भज्यत्व धर्म है चाहे स्थूल हो चाहे प्रविवित हो चाहे आनंद हो सभी में क्या है भज्यत्व धर्म सभी पे है भोज्यत्व एक होने पर भी त्रैविध्यम तो तीन प्रकार कहा स्थल और प्रविविक्त और आनंद रूप से कहना क्या है ये अबांतर वेदाधुनियम अबांतर वेद है मुख्य तो एक तो, तो ही है भोग्य तो भज्य तो भज्य ही है अलांतर भोगतु तो भोक्ता भी एक ही है तीनों अवस्थाओं का किंतु तीन नाम दे दिया गया है एक ही होता है इसको कहते हैं शो हम भोक्ता दो तीन नहीं होता एक ही होता है शो हम ऐसे प्रतिविज्ञा होती है मैं वही हूं सुसुप्ति में था अभी जगह हुआ वही हो ऐसा होता अगर वहां का भोक्ता अलग होता है यहाँ का भोक्ता अलग होता तो दूसरे का अनुभव का दूसरे को पता नहीं होता प्रतिविज्ञा नहीं होती यहाँ प्रतिविज्ञा होती है सो so, हम मैं वही हूं जो सोया हुआ था ना वही हूं मैं ऐसा बोलता है जो प्रतिविज्ञा मैंने से कहा सोहम so, यदि एकत्व तो ने प्रतिसंधानात् भाषा में कहा तो प्रतिविज्ञा होती है एक भोक्ता भी एक ही होता है अच्छा ठीक है आगे बोलते हैं। यो अहम सुप्ता सुसुप्त सो सोअम स्वप्न प्राप्त यद्राक्षम सोअहम इधान जागर मे इकम एक प्रति, प्रतिसंदी ऐसा प्रतिविज्ञा इस प्रकार से होती है कहते हैं यो अहम सुप्ता जो मैं सुसुप्त अवस्था में था।, था जो मैं शो, शो, शो हम so, वही मैं स्वप्नम प्राप्त उसके बाद मैं स्वप्न अवस्था को प्राप्त हो गया बाद में मैं कुछ देखने लग गया कुछ समय तो मेरा पता ही नहीं चला गुमसुम रहा उसके बाद दृश्य देखने लग गए मुझे स्वप्नम प्राप्त वही व्यक्ति जो सोया हुआ था सुसुप्त में था जो मैं वही मैं स्वप्न को प्राप्त हो गया स्वप्न अवस्था को प्राप्त हो गया यश तो जो मैंने स्वप्न देखा मैं स्वप्न देखा सो हम वही व्यक्ति जो स्वप्न देखने वाला था वही सो so, म जागर में वही मैं अभी जगता हूं ऐसा बोलता है हम इदानम जागर में इस समय जगने वाला वही हूं यह नहीं कि सुसुप्ति वाला दूसरा कोई था स्वप्न वाला दूसरा तीसरा मैं तीसरा तीसरा ऐसा नहीं ऐसे प्रतिभिज्ञा होती है कहा इसलिए यदि एकत्व प्रतिशंधि ये एकत्व का ही सुसुप्ति स्वप्न जागृत तीनों अवस्थाओं के आत्मा में एकत्व रूप से ही होती है इसलिए भोक्ता भी एक ही है वास्तव में ये तो अभांतर भेद ही मुख्य भेद नहीं है मुख्य तो एक ही है भोज्य भी एक ही है भोक्ता भी एक ही है मुख्य ये है ये अभांतर भेद बता रहे हैं अवस्था को लेकर के अभातर भेद किया मुख्य एक ही भोक्ता है एक ही भोज्य है न सत्र बाधक इस प्रति भी क्या का कोई बाधक नहीं है कोई भी बोल नहीं सकता कि मैं वहां दूसरा था अभी यहां दूसरा हूं ऐसा नहीं बोल सकता स्वप्न में दूसरा था अभी दूसरा हूँ नहीं मैं नहीं स्वप्न देखा बोलता किसने देखा मैं मारे अभी जो जागृत में आया हुआ वही बोलता इस विषय कोई बाधक नहीं है तद इसलिए क्या सिद्ध हुआ? होता एक ही है, यह सिद्ध हो गया आगे कहते हैं, तद तप्रति भेदेचा तद कर प्रतिदिषु दृष्टि विशिष्टवाद द्रष्टिभेदे चवाद युग तदेक ये दृष्टा के, के भेद में कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि जागृत का दृष्टा अलग स्वप्न का अलग सुसुक्ति का अलग ऐसा नहीं मिलता अज्ञान च प्रति दो का दृष्टा बनता है सुसुप्ति काल में अज्ञान का दृष्टा बनता है प्राज्ञा हो करके जागृत स्वप्न में दो अवस्था में उसके कार्य का दृष्टा बनता है अज्ञान का दृष्टा सुसुप्ति में और जागृत स्वप्न में अज्ञान का कार्य का दृष्टा स्वप्न भी अज्ञान का कार्य है जागृत भी अज्ञान का कार्य है सूक्ष्म भेद है उसमें आपस में इतनी है दोनों अज्ञान का कार्य है कि प्रति अज्ञान और उसका कार्य दो अवस्थाओं में तो कार्य है जागृत स्वप्न में और सुश्रुति में अज्ञान है अज्ञानम तत्कार्य प्रति उसके कार्य के प्रति प्राज्ञादिशू जो प्राज्ञादि में दृष्टित्व है अज्ञान के प्रति प्राज्ञ दृष्टित्व है और विविध भोग प्रति तेजस दृष्टित्व है और थूल भोग प्रति विश्व में दृष्टित्व है ये कहते हैं कि प्रति, जो प्रादी तीन आत्मा है प्राग्या, ते, प्राग्या तेजस और विश्व इनमें दृष्टित्व से अविशिष्टत्व दृष्टित्व धर्म समान है विश्व भी दृष्टा है तो तेजस भी दृष्टा है प्राज्ञा भी दृष्टा है थोड़ा अभांतर भेद बना हुआ है विषय थोड़ा अलग अलग ढंग बने हुए हैं बात इतनी है वहां धर्म तीनों में एक ही धर्म है प्रमाण तो सुश्रति का दृष्टा अलग स्वप्न का द्रष्टा अलग और जागरूक का अलग ये नहीं मान सकते हैं इसलिए युक्तम तक इसलिए दृष्टा एक दृष्टित्व जो धर्म एक है कहा एक सिद्ध हो जाता है कहा द्रक्ट्रिक्त्व, एका दृष्टृत्व एक दृष्टि तो होता है वही मई हूं करके पृथ्वी दूसरा द्रष्टृत्व धर्म समान है इसलिए एक ही है वो ठीक है दीप्तीय विभजते कहा और उत्तरार्ध जो वेद ही उत्तर द्वितीय क्या उसकी व्याख्या करते यु वेद इत्यादि भाषा में कहा ये तद वे दोनों को जो जानता हो भुज भ एक है और भोक्तृत्व ने भोक्ता एक है इस तरह से जानता हो भोज्य भोक्तया अनेकन्नम ये अनेक रूप से दिखने वाला जो है सब गुंजावनों ने लिप्य एक ही व्यक्ति अनेक रूप में भोग कर रहा है एक ही वस्तु तो अनेक रूप में भोग बन रहा है ऐसे जानने वाला सारा भोग करता हुआ भी नहीं हुआ एक रहा ठीक है कथम यथा भोग प्रयुक्त दोष रहा है क्यों तथा इतने मात्र से जानवी कैसे बोल दिया माने अवैध वस्तु का प्रयोग करेगा तो दोष आना चाहिए क्यों तो दोष नहीं आता उसने कहा भोज सर्वस्या एक भोक्तुर्भोज सारा संसार में उसको एक ही भक्ता दृष्टि में है और भोज्य भी एक ही दृष्टि में है तो जो भी किया अपना उसका खुराक ही है वो एकत्व दृष्टि में भिन्न दृष्टि में नहीं है भोज्य भी एक है और भोक्ता भी एक ही है तो ने किसी न किसी भोक्ता के द्वारा खाए जाने वाला जो वस्तु होगा वो उसका, उसका भोज्य बनेगा? वो बनेगात्व दृष्टि में है वो भोक्ता भिन्न नहीं मानता ठीक ये राष्ट्र में कहा था भोज्य से सर्वस्व एकस्व भोक्तुर्भज्यवाद भोज्य जितने भी हैं एक ही भोक्ता का तो विषय बनता है अज्ञानी अज्ञान काल काल में का में भिन्न-भिन्न का विषय बनते थे पदार्थ किंतु उस एक ही का विषय बनता है ठीक है यद्यपि इति भोक्त अवगत समझ गया एक ही का संपूर्ण भोग्य है ये समझ में आ गया बात समझ में आ गई तथा कथम सर्व प्रयुक्त नारे ना, ना वस्तु मेध्या मैध्य विचार न करके भोग करने लग जाएगा उस स्थिति में उस दोषी दोषी क्यों नहीं होगा कि शन का तो इसको उत्तर में कहते हैं नहीं कहा नहीं ऐसे जो विषय शाते नहीं है भरदते बात जिसका जो विषय होगा उससे उसमें कोई न कम होगा न ज्यादा होगा क्योंकि तो वो एक ही द्रक्त, रूप में है वो इसलिए उसके लिए कोई आपत्ति नहीं उक्तम औरतम दृष्टान्त ने प्रश्न इसी विषय को एक दृष्टांत देकर कहते दे, अग्नि के विषय में दृष्टांत दिया नहीं अग्नि काष्ट आदि नहीं अग्नि काष्ट आदि दग्ध्वा अपने विषय जो काष्ठ आदि है उसको जला कर गया अग्नि घटती भी नहीं बढ़ती भी नहीं अग्नि दोषी होती है क्या अग्नि दोषी नहीं होता कभी भी नहीं होता घटना बढ़ना नहीं होता अग्नि में पाप पाप पुण्य नहीं लगता उसका विषय ठीक इसी प्रकार एकत्र बुद्धि में गया होगा ऐसा समझता है तीनों स्थानों में चलने चलने वाला भोगता भी एक ही है भोग्य वस्तु भी एक एकाजता है तो वो सारा भोग करते हुए भी लिपाय नहीं होगा ऐसा कहा आगे एक प्रश्न उठता है जो सृष्टि जो स्थूल सूक्ष्म आदि की जो चर्चा हुई है वो सृष्टि किससे होनी है कई माने असत की सृष्टि होनी है कि की सृष्टि होनी है एक प्रश्न उठेगा माना विद्या विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होने की अविद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होनी है यह चर्चा आने वाली है तो सिद्धांत बताएंगे विद्यमान वस्तु की रूपांतर से उत्पत्ति होती है माया के द्वारा विद्यमान रज्जु की उत्पत्ति होती है सर्व रूप से मान रज्जु के अज्ञान व माया है माया के कारण से विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होती है यह हमारे विद्वानों का मत है विद्यमान की उत्पत्ति नहीं होती है विद्यमान की होगी किन्तर में माया के द्वारा विद्यमान दि, दि, की ही उत्पत्ति होगी अपना मत बताना चाहते हैं उत्पत्ति को लेकर टीका में ये सयोनी कहा था षष्ट मंत्र में कहा था ये सयोनी सर्वस्व ये जो सुश्रुति कालीन आत्मा को कहा ये सब का कारण है जो प्राज्ञा आत्मा को कहा था जो कि ईश्वर से अभेद करके कहा था व्यष्टि और समष्टि को अभेद करके ईश्वर मानी अज्ञान विशिष्ट है तो ये प्राज्ञा आत्मा को बोला था ये सो नहीं सर्वस्व ये सबके कारण है ये ऐसा कहा हुआ है तो कारण है तो वो कार्य कैसे होगा ये विचार करते हैं कार्य पहले से वहां है या नहीं है विचार करना है ये सो नहीं ष्ट मंत्र में था ये सो नहीं सर्वस्व मंत्र है कारण बताया है इसको प्राज्ञात्मा को इसम यहाँ प्राज्ञ से प्रपंच कारणत्व प्रतिज्ञात प्रपंच का कारणत्व तो धर्म का प्रतिज्ञाती है ष्ट मंत्र में प्राज्ञात्मा है संपूर्ण जगत का कारण है ऐसे योनि सर्वश्रेष्ठ मंत्र में कहा हुआ है प्रतिज्ञा तत्कार्यम असत्म बा विद्यमान कार्य की विद्यमान की उत्पत्ति है कि अविद्यमान की उत्पत्ति है सत्कार्य है कि असत्ति है चर्चा होगी माने वेदांति सत्कारीवादी है सांख्य भी सत्कार्यवादी है दोनों के सत्कार्य में अंतर है ये जो सांख्यों का सत्कार्य क्या है कारण में कार्य पहले से बैठा हुआ है तो वो जो इधर उधर करेंगे साधन कुछ करेंगे तो उसकी उपलब्धि होगी निकल आता है उत्पन्न नहीं होता पहले से ही है कार्य वो सत्कार्य उनका कार्य ऐसा सत्कार्यवाद्यों का वेदांत का नहीं अधिष्ठान जो सत्य है उसको रूपांतर में दिखना सत्कार्य है रूपांतर में दिखता है ये जो जगत वेदांत पद में विवर्त है वेदांत पद में जगत सत्य नहीं है विवर्त है न होता हुआ भाषण है जैसे रज्जु में सर्प विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति विद्यमान वस्तु क्या है वहां सर्प विद्यमान नहीं रज्जु उसको माया से उत्पत्ति होना रज्जु ही उत्पन्न हो जाती है सर्प रूप से माया से ऐसा यहां दिखाना है जगत उत्पन्न होता है माया के कारण आत्मा में जगत दिखता है ऐसा सत्कार्य दिखाना है प्रपंच कारण प्रतिज्ञात एस योनि जो षष्ट मंत्र में एस योनि सर्वस्व ऐसा मंत्र आया वहां प्राज्ञ को प्रपंच का कारण कारणत्व तो धर्म दिखाया योनि शब्द कारण होता है प्रतिज्ञा की तरह अब वहां सत्कार्यम असत्कार्यम सत्कार्य असत वो जो प्रति कारण होगा सत्कार्य के प्रति कारण होगा कि असत्कार्य के प्रति कारण होगा किसका कारण बनेगा विद्यमान कार्य का कारण बनेगा कि अविद्यमान कार्य का कारण का बनेगा ये शंका हो रही है तत् सत्कार्यम असत्कार्यम कार्य बा, प्रति व कारण प्रति संदेह ऐसा संदेह होने पर निर्धारित है उसका निर्णय करने के लिए अब आरंभ करते हैं जलयते जलयते जलयती पुरषा पृथक प्रभवा सता में विश्चय सर्वं जनयति प्राणेत सुमोन पुरुष पृथक प्रभव उत्पत्ति प्रभव उत्पत्ति सर्वभावानां सता सर्वभावानां प्रभव सताम विद्यमान सर्वभावानां जो विद्यमान वस्तु होते उन्हीं की उत्पत्ति होती है ऐसा कहते हैं सताम यदि विनिश्चय ऐसा निश्चय विद्वानों का निश्चय है हमारे वेदांतियों का ऐसा निश्चय है विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होती है रज्जु विद्यमान है वही सर्व रूप में उसी को उत्पन्न होना है किसको रज्जु को होना है विवर्त ध्यान देना यह नहीं कि वस्तु विद्यमान वस्तु पहले हो उसको उत्पत्ति ऐसा नहीं मान रहे हैं अधिष्ठान को तो विद्यमान समझ रहे हैं ध्यान देना बाकी जो वस्तु होना है वो कल्पित है परिणाम को नहीं लेना उनके सत्कार्यवाद परिणामवाद है सांख्यों का जो सत्कारिद परिणामवाद है और हमारे कैसे हैं सत्कारिद विवर्तवाद है सर्व सताम प्रभव इति विनिश्चयः सताम विद्यमान विद्यमान जो भावान वस्तुना पदार्था प्रभव मान विनिश्चयः ऐसा निश्चय विद्वानों का निश्चय ऐसा है वेदांत के दृष्टांत है वैसे मानते हैं विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होती है। रूपांतर में दिखाई पड़ना होता है विद्यमान कौन अधिष्ठान को लेना विद्यमान से जो उत्पन्न होने वाला वस्तु को विद्यमान नहीं समझना अधिष्ठान जो विद्यमान होगा जिसमें कल्पना करनी होगी वो विद्यमान होगा उस, उसकी रूपांतर से दिखना यह निश्चय है सर्वम जनयती प्राण प्राण जो प्राण है प्राण शब्द से छांदो की माध्यम से प्राण कहा यहां क्योंकि तो सदैव सौम्य दसित प्रकरण में प्राण बंधन में सौम्य मना आया हुआ है प्राण करता है वो तो ईश्वर रूप परमात्मा जो है प्राज्ञ से अभिन्न सर्व जन संपूर्ण जगत को पैदा करता है जैसे रस्सी अपने में कई वस्तु पैदा कर देती है रस्सी के अज्ञान हो जाए तो रशी में केवल सर्प ही पैदा होना नहीं जैसे जैसे अज्ञान अलग अलग ढंग से वहां विक्षेप अलग अलग होकर के अलग अलग के व्यक्ति को अलग अलग दिखेगा वहाँ कोई उसको सर्प समझेगा कोई उसको भूक्षित्र समझेगा कोई जलधारा समझेगा कोई लाठी समझेगा कोई माला समझेगा भिन्न भिन्न उत्पन्न हो जाती है रज्जू अनेक प्रकार से उत्पन्न हो जाती है रज्जू अज्ञान काल में ऐसी स्थिति हो जाती है वैसे सर्वम सबके सब सर ये जगत जितने में जड़ जगत प्राण जनयदी जो प्राण है अज्ञान विशिष्ट परमात्मा आत्मा शुक्ति कालीन प्राज्ञ करके जिसको बोला था मैंने वो ईश्वर से अभिन्न करके प्राण शब्द से कहा उसको छांदों के माध्यम से प्राण कहा हुआ है सदैव सौमे जमीत से सत्य दिया था आगे जाके प्राण बंधन भी सौम्य मना करके प्राण शब्द आया इसलिए प्राण शब्द दिया प्राण सर्वम जनती सभी पदार्थों को प्राण उत्पन्न करता है माने अधिष्ठान वही है उसमें कल्पना है जगत की कहा किंतु ये तो जड़ जगत की बात है मैं चेतोशु पुरुषा पृथक और चेत के चेतन का जो अंश होते हैं जीव जितने होते हैं चेतन के अंश अंश माने वास्तव में टूट टूट करके आए हुए अंश नहीं समझना माने सूर्य के अंश जैसे प्रतिबिंब को माना जाता है जलस्त सूर्य जितने प्रतिबिंब सूर्य के सूर्य के प्रतिबिंब जितने अंश माना जाता है जिस अंश उस प्रकार के अंश समझना न कि परमात्मा का ये जीव वास्तव में अंश है तो जीव कितने संख्या में अनंत है तो अनंत निकलने के बाद वो सब कम होगा कि नहीं होगा अंशी में परमात्मा समाप्त होने की संभावना आ जाएगी अगर वास्तव में अंशाशी मानेंगे, एक एक एक करके टुकड़ा निकलते निकलते निकलते पूरा निकल जाएगा ये स्थिति ऐसा नहीं है चेता अंश जो चेतना के अंशु हैं जैसे सूर्य के किरण होते हैं अंश अंशु बोलते हैं उनको सूर्य के किरण को अंशु बोलते हैं इसी प्रकार ये जो चेतन जो आत्मा है उसके जो अंश गए है जीव हैं जितने भी जीव बनते हैं उपाधि के कारण भासने वाले पुरुष पृथक वो पुरुष क्या करता है पृथक अलग उत्पन्न करता है चेतन या दो विभाग दिखाई पड़ता है एक जड़ विभाग एक चेतन विभाग माने उपाधि को प्रधान करके जड़ को प्रधान करता है आए तो वो जिसको ईश्वर बोलते हैं सृष्टि के पूर्वकालीन अवस्था में वो माया विशिष्ट है अज्ञान विशिष्ट तत् आत्मा है वो सबल ब्रह्म है वो तो वहां पर दोनों है चेतन भी है जड़ भी है दोनों अंश है जो माया को प्रधान करके उपाधि को प्रधान करके रथ, बनाता है जगत को और अपने स्वयं के प्रधानता को लेकर के जीव को बनाता है यह ध्यान देना है यार पृथक कहा चेतन सुन पुरुष वो पुरुष है वो प्राण पुरुष वो जीवों को अलग उत्पन्न करता है वहा अपने प्राधान्य है वहां चेतन के प्राधान्य लेकर के करता है जड़ जो माया है उपाधि उसके प्राधान ले पर जगत बनाता है ये ठीक कहते हैं तत्र तबांतर आह उसमें अबांतर भेद ये बताते हैं ये जो सृष्टि एक ही सृष्टि है होने पर भी अबांतर भेद क्या एक जड़ भाग है एक चेतन भाग है दो भाग है यहाँ अबांतर भेद बताते हैं उत्तरार्ध ने कहा सर्व प्राण चेत पुरुष पृथक सबको वही पैदा करता है उपाधि को प्राधान्य देकर के अज्ञान को प्राधा को प्राधान्य देकर के जड़ भाव को बनाता है जगत को बनाता है और स्वयं के प्राधान्य रख करके चेतन को बनाता है बनाना माने उपाधि भी प्रतिबिंबित हो जाना है ऐसा करता है ये काम करता है का ठीक है पुरुषो ही जो पुरुष है पूर्ण तत्व है सबल ब्रह्म जिसको बोलते हैं वह सर्वम अचेतनम जगत उपाधि भूतम तमक प्रधान गृहित्वाजाएगी जितने भी जगत है उपाधि है उसके प्रतिबिंप बनने के लिए उपाधि हुई है जगत ये शरीर शादी बन गए तो इसमें अंतकरण आ गया तो जीवत तो दिखने लग गया जितने गाड़ी में जल भर देंगे सूर्य उतना ही दिखने लग जाएगा उपाधि जल हो जाता है या अंतकर्ण रूपी उपाधि बने हैं जितने शरीर बने उतने अंतकर्ण बन गए अंतकर्ण बनने पर उतने जीव दिखने में हैं पुरुष वही सर्वम अचेतन जड़ और चेतन दो विभाग है जगत में ऐसा प्रयोग होता है जितने अचेतन है सर्वम जनहित में सर्व शब्द अचेतन को लेना जगत जितने हैं भूतम जो चेतन की उपाधि बनने वाले जगत है तम प्रधानम गृहित तम अज्ञान अज्ञान की प्राधान्य को लेकर के क्योंकि दो मिलकर के सृष्टि होनी है जल चेतन मिला हुआ है वहाँ तो तम प्रधान गृहित तम शब्द का अर्थ अज्ञान अज्ञान को प्राधान्य करके जनती सर्व उपाधिभूतम जगत जन उत्पन्न करता है चेतन उपाधि दो भी टिप्पणी तमो अज्ञान प्रधानमं यथा सृहित्वा तम जो है अज्ञान है वो प्रधान है जिसमें माने ईश्वर जिसको बोलते हैं चेतन भी है जड़ भी है दो भाग दो मिला हुआ है कभी कभी माया के पसारा है माया की सृष्टि ऐसा बोलते हैं कभी कभी ईश्वर की सृष्टि ऐसा बोलते हैं एक ही है वो करने वाला एक ही है दोनों मिलकर होता है इस सृष्टि किंतु फिर वहां कभी माया की सृष्टि बोलते हैं कभी कैसे बोलते हैं कैसा कर काम करते हैं तो माया के प्राधान्य देते तो माया से सृष्टि मान लेते हैं और चेतन को प्राधान्य देने पर ईश्वर से सृष्टि मानते हैं ऐ तो दोनों मिलकर ही सृष्टि होना है वो गीता के सप्तम अध्याय में ना भूमि राहको नलो वायु खम्भ बुद्धिरे वच अहंकार में भिन्ना प्रकृति अपरेय्याम प्रकृति विद्युए पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धारित जगत दोनों बिना काम नहीं करता जड़ चेतन दोनों चाहिए दो, प्र, दो प्रकार की प्रकृति है संसार बनने के लिए जड़ और चेतन मिलकर ही होता है अच्छा तो एक आप पुरुषो ये सर्व अचेतनम जगत उपाधिभूतम जितने उपाधि बनने वाला जगत है तम प्रधान गृहत्व अज्ञान को प्रधान प्राधान्य देकर के जन ऐसा उत्पन्न करता है जड़ जगत को पैदा करता है अज्ञान को प्राधान्य देकर ये कहा अच्छा एक अतएव पुरुषे कारणवाची प्राणापद प्रवेश किए इसलिए तो उस पुरुष में या प्राण शब्द का प्रयोग कर दिया क्यों सदैव सौम्य दशित से सब चल रहा था वो पुरुष था उसी के लिए प्राण शब्द का प्रयोग कर दिया गया प्राणाबंधन में सौम्य मन में उसी को लेकर अमेरिका में ले प्राण शब्द है कहा हम पढ़ रहे हैं मांडुके किन्तु अभी पढ़ रहे छांदो के पढ़ रहे हैं इस समय ध्यान देना चाहिए प्रकरण को देख करके छादो की बातें कर रहे हैं छांदो की आधार पर बात चल रही है <च्चिया> पुरुष वही अच्छा अतएव पुरुष कारण जो पुरुष ने कारण बाची जो प्राण का प्रयोग जगत के कारण शब्द का प्रयोग किया सर्वम जनहित का प्राण ने प्राण शब्द का प्रयोग कर दिया चैतन्य प्रधान फिर जब चैतन्य प्रधान हो जाएगा उपाधि को प्रधान करके तो जल जगत बनाया सर्वम जनहिति हो गया संपूर्ण उपाधि बना दी जगत बना दिया और सच वही पुरुष चैतन्य प्रधान प्रधान चैतन्य प्रधान होकर के क्या काम करता है चेतश चैतन्य से जो चेतन है चैतन्य से अंशुव अवस्थितान जैसे सूर्य के अंशु होते हैं किरण होते हैं उस प्रकार उस आत्मा के किरण के समान है जो अवस्थितान प्रतिबिंब कल्पान प्रतिबिंब के समान जो जीवान जीव है इनको आवास भूतान वास्तव में नहीं है है चेतन जैसे लगते हैं वास्तव में नहीं है ये आवास भूतान उत्पाद इनको उत्पन्न करता है ये कहा एवं चेतना चेतनात्मकम अशेषम जगत असंकीर्ण संपादित दो प्रकार के जगत बना देता है चेतन और जड़ दो विभाग करके बना देता है उस प्रकृति को प्राधान्य देकर करके जड़ जगत को बना देता है और स्वयं को प्राधान्य देकर के चेतन जगत दिखा देता है जीवों को दिखाता है बनाता है ये कहा बनाता नहीं दिखाता है जैसे रज्जू में सर्पादी दिखना है होते नहीं है ऐसा है ये कहा, यार एक नुश भावनाम सत्वादेव प्रभु न संभवती अति प्रसंगा शहर पूर्वाधम चष्टे नु शताम भाव विद्यमान पदार्थ उत्पत्ति होना संभव नहीं है जो पहले से विद्यमान है क्या उत्पन्न होना है यही शंका है सताम भावानाम विद्यमानानाम पदार्थान जो विद्यमान वस्तु है उसी की उत्पत्ति होती है कहना है आपने तो सताम माने विद्यमान भावानाम पदार्था विषया जो पहले से मौजूद है विद्यमान है उनका सत्वादेव होने से पहले से ही है होने से पहले से विद्यमान है तो फिर प्रभव न संभव उत्पत्ति संभव नहीं पहले से यह क्या उत्पन्न होना यही तो कहते हैं आरमवादी है नो माने कपाल में घट बिल्कुल नहीं होता पहले अभाव है वहां किसका घट का कौन सा अभाव प्राग अभाव बैठा होगा बिल्कुल नहीं होता दार में कुमार दंड चक्रादी वित्ती आदि की व्यवस्था बनाता है दंड चक्रादी घुमाता है तो घट पैदा होता है नया संवाय संबंध से बैठता है अलग है वो एक ही होता तो संबंध नहीं मानता संबंध है, है वहां घट अलग है कपाल अलग है ऐसा मानते है तो सदाम सताम शाम भावना पहले से होने से ही संभव नहीं है प्रभाव उत्पत्ति न प्रभव प्रसंगात अगर विद्यमान के भी उत्पत्ति मानेंगे तो क्या अतिव्याप्ति होगी विद्यमान वस्तु तो फिर उत्पन्न होता है तो फिर यह तो अतिव्याप्ति दोस्त अति प्रसंगात इतिहास पूर्वार्ध्या इस भाष्य का के इसका अवगत कराते हैं कार्य का पूर्वाध की व्याख्या करेंगे कहा समय हो गया है ओम ओम